दूसरा प्रश्न धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है निरंजन नास्तिक से खतरा है ऐसा लोग सोचते रहे लेकिन मैं तुमसे कहता हूं नास्तिक से धर्म के लिए कोई खतरा नहीं नास्तिक तो वस्तुतः धर्म की तलाश में लगा है नास्तिक तो इतना ही कह रहा है कि अभी मैंने देखा नहीं जाना नहीं तो मानू कैसे नास्तिक तो सिर्फ अपनी ईमानदारी जाहिर कर रहा है इसलिए सदियों सदियों में जो तुमसे कहा गया है कि नास्तिक से धर्म को खतरा है वह गलत बात है खतरा झूठे आस्तिक से सच्चा नास्तिक तो आज नहीं कल सच्चा आस्तिक हो जाएगा क्योंकि सच्चाई हमेशा सच्चाई में ले जाती एक सत्य दूसरे सत्य के लिए साधन बन जाता है उपकरण बन जाता है अगर तुम्हारी नहीं सच्ची है ईमान से भरी है तो आज नहीं कल तुम्हारा हां भी आएगा और इतने ही ईमान से भरा हुआ हां आएगा लेकिन एक दुर्घटना घट गई लोग झूठे आस्तिक हो गए उन्होंने नहीं तो कही ही नहीं और हां कह दिया है उनकी हां नपुंसक है उनकी हां में कोई बल नहीं उनकी हां में किसी प्रकार का सत्य नहीं भय है सत्य नहीं समाज ने उन्हें डरवा दिया है नरक से वे कप स्वर्ग का लोभ है भय है लोभ है लेकिन खोज नहीं उनकी आस्तिकता केवल संस्कार मात्र है चूंकि मां बाप पंडित पुरोहित समाज परिवार एक खास तरह की धारणा में आबद्ध थे वही धारणा उनके ऊपर भी आरोपित कर दी गई किसी को बचपन से मंदिर ले जाओगे छोटे बच्चे पहले मंदिर की मूर्तियों के सामने झुकने से इंकार करते लेकिन तुम झुकाए ही चले जाते हो तुम कहते हो ये धार्मिक शिक्षण तुम उन्हें प्रार्थना सिखाए चले जाते हो जैसे तोतों को कोई राम राम सिखा दे ऐसे तुम इन बच्चों को तोते बना देते हो फिर ये भूल ही जाएंगे कि इन्होंने जो राम राम कहना सीखा था वो सिर्फ तोता रटंत था पचास साल बाद इन्हें याद बिना आएगा आदमी की स्मृति बड़ी कमजोर है पचास साल बाद ये राम राम ऐसे जपेंगे जैसे इन्हें राम का पता हो और इन्हें पता बिल्कुल नहीं इनके आधार में ही पता नहीं बच्चों को तुम जबरदस्ती मंदिर की मूर्ति के सामने झुका देते हो बाद में झुकना उनकी आदत हो जाएगी रूस के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक पावलोव ने एक सिद्धांत का आविष्कार किया जिसको वो कंडीशन रिफ्लेक्स कहता है संस्कार के द्वारा क्रियमान होना वो एक छोटा सा प्रयोग करता था जिसने कोई सिद्धांत की सूझ दी वो अपने कुत्ते को एक दिन रोटी खिला रहा था दुनिया के बहुत से आविष्कार आकस्मिक रूप से होते हैं, ये भी आकस्मिक रूप से हुआ रोटी उसने कुत्ते के सामने रखी कि कुत्ते की जीभ लटकी और जीभ से लार टपकने लगी अचानक एक ख्याल कौंद गया पावलोव के मन में कि रोटी को देख के लार का टपकना तो ठीक है लेकिन क्या किसी ऐसी चीज़ से भी लार टपकाई जा सकती जिससे लार का कोई संबंध न हो उसने एक उपाय किया वो जब भी रोटी कुत्ते को देता घंटी बजाता वो घंटी बजाता रहता कुत्ते की लार टपकती रहती कुत्ता रोटी खाता वो घंटी बजाता पंद्रह दिन नियम से ये किया सोलह दिन रोटी नहीं दी सिर्फ ला के घंटी बजाई और लार टपकने लगी अब घंटी से लार के टपकने का कोई भी संबंध नहीं रोटी देख के लार टपकती तो समझ में आता है भूखा होगा कुत्ता रोटी की वास उसके नासा पुटों में भर रही होगी रोटी इतने पास है अब मिली अब मिली इस आतुरता में लार टपकाती होगी तुम भी नींबू के संबंध में विचार करो तो मुंह में लार सरकने लगती नींबू शब्द लार ले आता है अब नींबू शब्द में तो कोई लार लाने की क्षमता नहीं लेकिन बस घंटी बची पावलफ ने घंटी बजाई कुत्ते ने लार टपकाई इस प्रयोग को उसने बहुत तरह से दोहराया और अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हम किसी भी चीजों को जोड़ दे सकते अगर एक बच्चे को रोज मंदिर ले जाओ और मंदिर की प्रतिमा के सामने झुकाओ आज झुकने में इनकार करेगा कल थोड़ा झुकेगा परसों थोड़ा और झुकेगा पिता को भी झुकते देखेगा गांव के गणमान्य लोगों को भी झुकते देखेगा भाव से झुकते देखेगा खुद भी अनुकरण करने लगेगा खुद भी झुकने लगेगा लोग मानते हैं ईश्वर में इसलिए बच्चे भी मान लेंगे इसलिए मुसलमान का बच्चा मुसलमान हो जाएगा मस्जिद के सामने जाकर उसको सम्मान पैदा होगा मंदिर के सामने नहीं यह पावलोफ का सिद्धांत थी। हिंदू के बच्चे को हिंदू मंदिर के सामने बड़ा समादर पैदा होता है ये समादर झूठा है जैन को महावीर की प्रतिमा देखकर एकदम झुकने का भाव पैदा होता है यह भाव बिल्कुल झूठा है निरंजन इन झूठे आस्तिकों से धर्म को खतरा है इन्हीं झूठे आस्तिकों ने धर्म को बर्बाद किया है और यही झूठे आस्तिक धर्म को बर्बाद करने में संलग्न है यही चर्च में है यही मंदिर में यही गुरुद्वारा में यही गिरजे में सब जगह तुम्हें इनको पाओगे सारी पृथ्वी इनसे भरी सच्चा आस्तिक बड़ी मुश्किल बात है सच्चा नास्तिक ही मुश्किल है तो सच्चा आस्तिक तो और मुश्किल अब तो झूठे नास्तिक भी पैदा हो गए रूस और चीन में कम से कम पुराने दिनों में असली आस्तिक ना भी होते थे तो असली नास्तिक होते थे अब असली नास्तिक भी नहीं होता रूस और चीन में तो नास्तिकता भी पावलोव के सिद्धांत से ही समझाई जाती बचपन से पढ़ाया जाता है ईश्वर नहीं ना कभी था झूठी धारणा है बच्चे वही दोहराने लगते बच्चे वही दोहराते हैं जो मां बाप दोहराते जैसे बच्चे वही भाषा सीख लेते हैं जो मां बाप बोलते हैं अगर मां बाप दो भाषाएं बोलते हैं तो बच्चे दो भाषाएं सीख लेते अगर मां बाप तीन भाषाएं बोलते हैं तो बच्चे तीन भाषाएं सीख लेते बच्चों का आचरण माँ बाप का प्रतिफलन होता है और माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखा और उनने उनके मां बाप से सीखा था ऐसे सदियां एक दूसरे को सिखाए चली जाती झूठ परंपरागत हो जाते धर्म को बचाना हो तो दुनिया में सच्चे नास्तिक चाहिए पहली बात फिर सच्चे नास्तिकों में से सच्ची आस्तिकता पैदा होती तुम थोड़ा चौंकोगे मेरी बात सुन के क्योंकि तुम्हें इतनी बार ये कहा गया है कि नास्तिक आस्तिक दुश्मन कि तुमने इस बात को सोचना ही बंद कर दिया ये तुम्हारे लिए सहज स्वीकार हो गई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आस्तिक नास्तिक दुश्मन नहीं है एक ही सिक्के के दो पहलू और जो कभी सच्चे अर्थों में नास्तिक नहीं हुआ सच्चे अर्थों में आस्तिक भी नहीं हो सकता पहले नहीं कहने की क्षमता आनी चाहिए नहीं मैं विद्रोह है बगावत है क्रांति नहीं में अपने व्यक्तित्व की घोषणा है अपने स्वातंत्र का उद्घोष है पहले नहीं कहना आना चाहिए नहीं के द्वारा हम समाज के द्वारा डाले गए संस्कारों को नष्ट कर देते नहीं के द्वारा हम पावलोव के सिद्धांत से मुक्त हो जाते जैसे कि पावलोव घंटी बजा और कुत्ता कह दे नहीं लार नहीं टपकेगी तुमने मुझे समझा क्या है बजाने लगे घंटी और समझा कि मैं लार टपकाता रहूंगा हो चुका बहुत बजाते रहो घंटी लार नहीं टपकेगी अगर पावलोव का कुत्ता इतना कह दे कि लार नहीं टपकेगी बजाते रहो घंटी तो समझना कि कुत्ते के भीतर चैतन्य का जन्म हुआ समझना कि कुत्ता मनुष्य होने लगा समझना कि कुत्ते ने ऊंचाइया लेनी शुरू की कुत्ते को पंख लगे कि कुत्ता अब उड़ सकता है पावलोव भी बहुत चौंकेगा अगर कुत्ता कह दे कि नहीं बहुत हो गया घंटी बजा बजा के मेरी लाट टपकवाना, अब नहीं होगा अब तो मुझे धोखा ना दे सकोगे पहला सत्य है नहीं क्योंकि नहीं से हम मुक्त होते हैं व्यर्थता से नहीं से हम कूड़ा करकट काटते नहीं तलवार है जिससे हम सारे बंधन काट देते जो हमारे चारों तरफ रचा गया है सिद्धांतों का जाल नहीं से हम उस सब को खंडित कर देते इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं पहले नहीं कि गरिमा सीखो पहले नकार का आनंद सीखो डरो मत घबराओ मत क्योंकि जो नहीं कह सकता है आज नहीं कल हां भी कहेगा नहीं के पीछे हां भी आती और तब उसका सौंदर्य और तब उसकी प्राणवत्ता और तब उसकी महिमा और जब नहीं कहने वाला हां कहता है तो उसकी हां में आत्मा होती है उसकी हा में निष्ठा होती है आस्था होती है उसकी हा में ही धर्म के लिए बचाव है मैं चाहूंगा कि दुनिया को नास्तिक रूस और चीन वाली नास्तिकता नहीं सिखाई गई नास्तिकता नहीं अनसिखी नास्तिकता का मौका मिलना चाहिए किसी बच्चे को कोई बात जबरदस्ती सिखाने की आवश्यकता नहीं भरोसा रखो बच्चे में आत्मा है जिज्ञासा है प्रतिभा है वह खोजेगा खोज दो सिद्धांत मत दो जिज्ञासा को जगाओ शास्त्र मत दो झकझोरो उसे प्रश्न चिन्ह उठाओ लेकिन उत्तर मत दो उससे कहो कि पूछना खूब पूछना जीवन भर खोजना अपने सारे जीवन को दांव पर लगा देना खोजने में तो भी कभी संभव है कि तुम धन भागी हो और सत्य का साक्षात्कार हो सके इस पृथ्वी को एक सहज नास्तिकता की आवश्यकता है बच्चों को धर्म नहीं दिया जाना चाहिए मैं धर्म की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ बच्चों को मंदिरों में मत ले जाओ मस्जिदों में मत ले जाओ और अगर ले जाने का ही बहुत रस है तो फिर मंदिरों में भी ले जाओ मस्जिदों में भी ले जाओ गिरजाघरों में भी गुरुद्वारों में भी ताकि बच्चा किसी एक धारणा से ना बंधे उसे सब जगह ले जाओ और कहना है इतने इतने तरह के लोग हैं, इतने इतने तरह की प्रार्थनाएं इतने इतने तरह के मंदिर हैं, इतनी इतनी, इतनी अर्चनाएं तू सब देख सबसे परिचित हो और अभी जल्दी नहीं है चुन लेने की आदमी बाजार में दो पैसे का घड़ा खरीदने जाता है तो भी ठोंक पीट के लेता है और तुमने परमात्मा भी बिना ठोंके पीटे ले लिया है तुमने जीवन के परम सिद्धांत भी बिना सोचे बिना परखे ले लिए जैसे सुनार सोने को कसता है कसौटी पर ऐसे एक एक चीज कसौटी पर कसी जानी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास सोटी होनी चाहिए सोचे विचारे भाव करे ध्यान करे निरीक्षण करे जल्दी क्या है जल्दी किसी सिद्धांत को पकड़ लेना फिर तुम्हारे हाथ कूड़ा करकट लगेगा इसलिए निरंजन नास्तिक से खतरा नहीं है खतरा है झूठे आस्तिक से और खतरा है अब झूठे नास्तिक से भी खतरा झूठ से है वह आस्तिक का हो कि नास्तिकता इस, इससे क्या फर्क पड़ता है और बचाओ धर्म का सत्य में और सत्य जिज्ञासा खोज अन्वेषण से मिलता है अभियान से मिलता है मैं तुम्हें यहां कोई सिद्धांत नहीं देता न कोई शास्त्र देता हूं सिर्फ तुम्हारी जिज्ञासा को प्रज्वलित कर रहा हूं तुम्हारे भीतर एक आग धत् रहा हूं तुम्हारे आग में ईंधन डाल रहा हूं जो भी तुमसे बोल रहा हूं बस ईंधन है कि तुम्हारे भीतर आग और भपके ऐसी भपके कि धुआं ना रह जाए आग ही आग हो अंगारे ही अंगारे हो उन्हीं अंगारों को एक दिन फूलों में बदलते हुए पाओगे वही अंगारे जगमगाते अंगारे एक दिन जगमगाते फूल हो जाते जिसके भीतर प्रगाढ़ जिज्ञासा है और जो अपनी जिज्ञासा पर सब कुछ समर्पित कर देने को राजी, अर्थात जिसकी जिज्ञासा मुमुक्षा बन गई धर्म उसकी ही आभा है धर्म उसकी ही अनुभूति है धर्म के लिए खतरा झूठे आस्तिकों से झूठे नास्तिकों से और यहां झूठे नास्तिक नहीं हैं इस देश में इसलिए मैं कहता हूं झूठे आस्तिकों से रूस और चीन में बोलूं जहां की बोलना असंभव जहां की मुझे प्रवेश नहीं मिल सकता जहां मेरी किताबें भी चोरी से जा रही किताबें चल पड़ी लोग रूस में किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन चोरी से शायद कार्लमार्क्स और लेलिन की किताब के भीतर छिपा के पढ़ते हूं पत्र मेरे पास आते लोग आने को उत्सुक है एक महिला ने तो मुझे लिखा है कि मैं किसी भी भारती से विवाह करने को राजी हूं अगर मुझे आश्रम में रहने का मौका मिल सके और मैं किसी तरह रूस से छुटकारा पा सकूं। ये पत्र भी वो सीधे नहीं भेज सकते क्योंकि पत्रों की रूस में छानबीन होती और रूस में होती वो तो ठीक ही ठीक मेरे नाम जो पत्र आते हैं उनकी छानबीन भारत में भी होती दिल्ली से कोई पत्र आता पूना तक उसको पहुंचने में तीस दिन लग जाते हैं पैंतीस दिन लग जाते क्योंकि कई दफ्तरों में उसकी छानबीन चलती पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने यह स्वीकार भी किया है कि हां यह बात सच है कि पत्र खोले जाते हैं पढ़े जाते हैं। फिर सारे पत्र यहां पहुंचते भी हैं ये भी संदिग्ध है क्योंकि बहुत से लोगों के पत्र आते हैं कि हमने पत्र लिखे थे उनका क्या हुआ उनके पत्र कभी पहुंचे नहीं और रूस से तो पत्रों का आना बहुत मुश्किल मामला है लेकिन फिर भी लोग रास्ता खोज लेते रूस से जिनको पत्र लिखने हैं वो उन यात्रियों को पत्र देते हैं जो लंदन जा रहे हैं या न्यूयॉर्क जा रहे हैं ताकि वहां से पत्र डाल दिए जाए तो मेरे पास तो पत्र आ जाते हैं लेकिन यहां से उनको पत्र वापस पहुंचाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता कि उनको कैसे खबर पहुंचाई जाए रूस और चीन में अगर मुझे बोलना हो तो कहूंगा झूठी नास्तिकता लेकिन भारत में बोल रहा हूं और उन देशों के लोगों के सामने बोल रहा हूं जहां सभी जगह झूठी आस्तिकता फैली हुई है इसलिए तुमसे कहता हूं झूठी आस्तिकता सबसे बड़ी बात आए और झूठी आस्तिकता को फैलाने वाले पंडित पुरोहित पुजारी तुम्हारे तथाकथित कथित संत वे सब धर्म के दुश्मन जब तुम्हें मैंने पहले पहल देखा तो भक्ति से झुककर मैंने तुम्हारे चरणों पर अपना भविष्य चढ़ा दिया तुमने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा भविष्य रख लिया फिर तुम्हें मैंने अपनी प्रतिभा दी तुमने मुझे वरदान दिया और मेरी प्रतिभा ले ली फिर तुम्हें मैंने अपनी शक्ति सौंपी तुम चुप रहे पर मेरी शक्ति तुमने स्वीकार की सिद्धि की प्रतीक्षा में जब आंखें मूंदे मुझे एक युग बीत गया तब मैंने तुम्हें फिर देखा तुम अचल थे मूर्तिवत नहीं तुम मूर्ति ही थे फिर मुझे आशीष और वरदान किसने दिए और तब मैंने पहली बार तुम्हारे पुजारियों पर नजर डाली जो तुम्हारी ओठ में मेरा भविष्य मेरी प्रतिभा मेरी शक्ति भोग रहे थे मैं तो अब मुक्त हूं क्योंकि अपनी स्थिति का ज्ञान ही मुक्ति है पर देवता यदि तुम निरे पत्थर ही नहीं हो तो अपने इन पुजारियों से अपनी रक्षा करो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजे ये अड्डे बन गए हैं पंडे पुजारियों के पादरियों पोपों के ये सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये जहर फैलाते ये न केवल झूठी धारणाएं फैलाते ये न केवल लोगों को जबरजस्ती, मिथ्या धार्मिक बनने के लिए प्रचार करते वरन साथ ही साथ ये लोगों को लड़ाते भी वह मनुष्य भी फैलाते द्वेष दंगा फसाद भी फैलाते मंदिर मस्जिद एक दूसरे को लड़वाते इनसे धर्म को बचाना जरूरी है धर्म इस पृथ्वी पर अपूर्व निर्माण कर सकता है सृजन की बड़ी क्षमता धर्म में क्योंकि धर्म है तुम्हारा स्वभाव धर्म है इस जगत को चलाने वाला नियम धर्म कोई व्यक्ति नहीं है और धर्म कोई परमात्मा से बंधा नहीं है परमात्मा को मानो न मानो चलेगा क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं अनयूत जीवन की इस माला के भीतर छिपा हुआ धागा है जो चांदारों को बांधे जो घास की पत्ती में हरा है और गुलाब के फूल में सुर्ख है और सुबह के सूरज में उगता है रात के चांद में चांदी बरसाता है वह जीवन का परम नियम एस धम्मों सनंतनो वह सनातन धर्म बच सकता है उससे हमारे संबंध हो सकते उसके साथ हम जुड़ जाएं तो हमारा जीवन अपूर्व आनंद से भर जाए ज्योतिर्मय हो उठे अंधकार कटे दुख कटे पीड़ा कटे मृत्यु मिटे चिंता जाए संताप गले। लेकिन पंडे पुजारियों की बड़ी जमात उसके और हमारे बीच खड़ी उनका हित इसमें ही है कि लोग धार्मिक ना हो पाए तुम चौंकोगे मेरी बात सुनकर क्योंकि तुम सोचते हो कि वे बेचारे लोगों को धार्मिक बनाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं और मैं तुमसे कहता हूं फिर फिर वे नहीं चाहते कि तुम धार्मिक हो जाओ तुम्हारा धार्मिक होना उनके सारे व्यवसाय का नष्ट हो जाना है उनका व्यवसाय तभी तक है जब तक तुम धार्मिक नहीं हो उनका व्यवसाय बड़ा खतरनाक व्यवसाय है तुम्हारी अधार्मिकता पर जिनका व्यवसाय चलता हो निश्चित ही वे बड़े घातक लोग मैंने सुना एक मधुशाला में एक रात कुछ लोग आए उन्होंने खूब पी डट के पी नाचे कूदे गीत गाए जब आधी रात वे जाने लगे तो मधुशाला के मालिक ने अपनी पत्नी से कहा ऐसे ग्राहक अगर रोज आए तो हमारे भाग्य खुल जाए कैसे दिल फेंक लोग थे कैसा दिल खोल के खर्च किया ऐसे ग्राहक पहली दफा देखे जिसने पैसे चुकाए थे उससे भी उस मधुशाला के मालिक ने कहा भाई कभी कभी आया करो उसने कहा दुआ करो परमात्मा से हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा धंधा ठीक चलता रहे तो हम तो रोज आए कभी कभी क्या अरे हम तो सुबह भी आए और शाम भी आए मगर हमारा धंधा ठीक चलता रहे प्रार्थना करना उस मधुशाला के मालिक ने कहा जरूर करेंगे प्रार्थना तभी उसे ख्याल आया कि पूछते लू कि तुम्हारा धंधा क्या है उसने पूछा प्रार्थना तो हम करेंगे ही मगर तुम्हारा धंधा क्या है उस आदमी ने कहा वो तुम ना पूछो तो अच्छा क्योंकि मैं मरघट पर लकड़ियां बेचने का धंधा करता हूं लोग मरते रहे तो हमारा धंधा चलता है जितने ज्यादा लोग मरे उतना हमारा धंधा चलता है अभी सीजन चल रहा है गांव भर में तरह तरह की बीमारियां फैली लोग रोज मर रहे लोग मरते रहें, लकड़ी बिकती रहे चिताएं जलती रहें, हम तो रोज आए सुबह भी आए सांझ भी आए अब कुछ लोगों का धंधा है जो लोगों के मरने से चलता है उनका धंधा खतरनाक धंधा है पंडित पुजारियों का धंधा है जो तुम्हारे अधार्मिक होने से चलता है क्योंकि तुम धार्मिक हो जाओ तो तुम मंदिर जाओ क्यों सूफी फकीर बात जिंदगी भर मस्जिद जाता रहा एक दिन भी नहीं चूका बुखार हो कि बीमारी हो मगर वो जाए ही जाए पांचों नमाज पूरी पढ़े गांव तो आदि हो गया था उसका एक दिन जब वो मस्जिद नहीं आया तो मस्जिद में आए लोगों ने सोचा कि जरूर रात मर गया होगा बूढ़ा भी हो गया था एक ही बात सोच सके कि मर गया होगा क्योंकि और तो हर हालत में वो आता ही सांस चलती रहती तो आता ही तो मस्जिद से जल्दी से नमाज पूरी करके वे सारे लोग बाजीत के झोपड़े की तरफ गए वो गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे झोपड़ा बना के रहता था वो वृक्ष के नीचे बैठा था अपना इकतारा बजा रहा था बड़ा मस्त था गांव के लोगों का कहा दिमाग खराब हो गया या कि बुढ़ापे में नास्तिक हो गए अब काफिर हो रहे हो जिंदगी भर की प्रार्थनाओं के बाद आज मस्जिद क्यों नहीं आए हम तो समझे कि तुम तो मर ही गए बाजिद ने कहा मैं मस्जिद आता था क्योंकि मुझे परमात्मा का कोई पता नहीं था अब मुझे उसका पता मिल गया है अब मैं क्यों मस्जिद आऊं अब तो मैं जहां हूं वही परमात्मा है अब मैं क्यों नमाज पढ़ू ये मेरा एक तारा बजरा है ये मेरी नमाज है और ये पक्षी गीत गा रहे हैं वृक्ष पर ये मेरी नमाज है और देखते हो ये हवा सुबह की ताजी ताजी और ये नई नई किरणें सूरज की ये मेरी नमाज है अब मैं नहीं आऊंगा अब रखो तुम अपनी मस्जिद पांच बार पढ़ता था नमाज क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 24 घंटे नमाज में हुआ जा सकता है अब मुझे पता हो गया अब मेरी आंख खुल गई सत्यनारायण की कथा कौन करवाएगा अगर तुम्हारे जीवन में सत्य हो तो तुम सत्यनारायण की कथा करवाओगे जिसमें ना सत्य है ना नारायण कुछ भी नहीं तुम्हारे जीवन में सत्य हो तो तुम सत्यनारायण हो तुम्हारे भीतर राम का अनुभव हो तो तुम रामलीला देखने जाओगे ये बचकाने खेल राम की बरात में सम्मिलित होगे खेल खिलानों में उलझोगे पत्थर की मूर्ति पर फूल चढ़ाओगे पत्थर की मूर्ति जो तुम ही ने बना ली या बनवा ली उसके सामने हाथ जोड़कर झुकोगे नहीं यह सब असंभव हो जाएगा पंडित पुरोहित का धंधा चल सकता है तभी तक जब तक पृथ्वी अधार्मिक है यह उनके हित में है यह उनका न्यस्त स्वार्थ है निरंजन सबसे बड़ा खतरा धर्म के लिए है पुरोहित पुरोहित नहीं चाहिए पंडित नहीं चाहिए चाहिए जिज्ञासु खोजी अन्वेषक चाहिए प्रेमी चाहिए जीवन को अनुभव करने की क्षमता रखने वाले साहसी लोग चाहिए ऐसे लोग जो किसी काल्पनिक सिद्धांत में न उलझ जाएं, बल्कि जीवन के यथार्थ में परमात्मा को तलाशें खोदोगे जीवन के यथार्थ को तो जैसे कुआं कोई खोदता है जल मिल जाता है देर अबेर ऐसे ही जीवन के यथार्थ को खोजोगे तो परमात्मा भी मिल जाता है देर अबेर तुम्हारे खोज में जितनी त्वरा होती है तीव्रता होती है समग्रता होती उतने ही जल्दी परमात्मा मिल जाता है और जब परमात्मा मिलता है तो तुम बहुत हंसोगे क्योंकि तुम चकित होोगे जिसे तुम दूर खोजते थे वो पास था और जिसे तुम बाहर खोजते थे वह सदा से तुम्हारे भीतर विराजमान है